के सत्र करेंगे परम पूज्य हमारे गुरु महाराज द्वारा ओम धानंजन शलाकु निवीर तस्में श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थात ये भूतले स्वयं रूप कदम दधाविकंदेह श्रीगुरा श्रीयुतपकमल वैष्णवा श्रीपं साग्र जा सह गण रघुनाथन्विम तम सजीव साइतम सवधुत पिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधाकृष्ण पहगण ललिता शीषाखाविता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वगदागर श्रीवासादुरभ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे रखते हैं पहले मैं फटाफट थो थोड़े विषय बाकी है उसको ले लेता उसके उसके बाद बाद प्रश्न कर सकते कोई मैं एक लिस्ट वो लिस्ट वो हम पढ़ेंगे उसके बाद किसी का कोई प्रश्न है प्रश्न तो हम कल प्रसाद के विषय में और ये चर्चा तो अनंत है प्रसाद के विषय में महाराज की पुस्तक में प्रसाद वाला सेक्शन सबसे तो बड़ा होने वाला है तो ये इसके ऊपर बहुत अनंत चर्चा हो सकती है हम बहुत विस्तार में नहीं करेंगे पाँच मिनट प्रश्न ले सकते हैं अभी किसी के प्रसाद के विषय में कुछ प्रश्न हो तो सकते हैं होता है पूछ सकते हैं अभी कल जो प्रसाद के विषय में चर्चा की हमने उसमें कुछ यदि प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं पांच मिनट प्रश्न लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बात आती है है तिलक तिलक तिलक तिलक हम जिसको बोलते बोलते हैं हैं वो वो वैष्णव वैष्णव बहुत प्रकार हो जो इसको और ये तिलक हमको गुरु के द्वारा दिया जाता है इसकी अनुमति इसको लगाने की और तो ये पुण्र संस्कार है ताप और ये दूसरा संस्कार है पुनरा तो उस प्रकार से हम तिलक करते हैं तो ये विष्णु के दो चरण कमल है जो दो लाइन हमको दिखती है वास्तव में विष्णु के दो चरण कमल है और उसके ऊपर तुलसी पत्र है उनके ऊपर तुलसी पत्र है जो हम करते हैं तो ये तिलक लगा करके हम इस शरीर को विष्णु का मंदिर समझते हैं इसलिए विष्णु के चरण सिन् को इस शरीर को सुशोभित करते हैं और इस तरह से हम दिखाते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है ये भगवान का विष्णु का ये उनके मंदिर की तरह हम स्वीकार कर लेते हैं इसलिए इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि हम इसमें एक नौकर की तरह रह रहे हैं आत्मा हम और ये भगवान का मंदिर है और भगवान के मंदिर में एक सेवक की तरह हम रह रहे हैं इसका भोग करने के लिए तो इसका सीधा अर्थ है तिलक हम जो बारह जगह पे तेरह जगह पे लगाते हैं जगह पे तिलक दो लगाते हैं तो ये विष्णु मंदिर शरीर को इंगित है और ये पुनृ जो होता है तो ये एक शरणागति का एक मुख्य अंग बताया गया है जैसे अनुकूल्य संकल्प का अतिकुल्य से वर्धनम रक्षिश्य विश्वास गोपित वर्णम तथा आत्मनिक्षेप का शरणागति ये तो फेमस श्लोक है हमारे गोस्वामी नाम को दिया है हरि विलास में इसी श्लोक को विस्तार में वर्णन किया है भारद्वाज संहिता में पूरी संहिता इस श्लोक को समझाते हुए कैसा कह सकते इसको है प्रपत्ति कहते हैं यहाँ शरणागति तो भारद्वाज संहिता जो नारद पंचरात्र है उसमें इसका विस्तार में वर्णन किया है फिर ये जो प्रपत्ति के छे अंग बताए और साथ साथ में वृत्ति बताए ये जो छह अंग है वो आंतरिक भावना है उसमें मुख्य वृत्ति जो है उसका बाहरी प्रकटीकरण किस प्रकार का होता है वो है तो उसमें जो आत्मनिक्षेप है उसका प्रकटीकरण पुण्र से होता है हम जो लक्षण धारण करते हैं शरीर पे उससे होता है अर्थात हमने अपने आप को बेच दिया भगवान को अपना कुछ भी नहीं रखा क्योंकि हरेक व्यक्ति हर एक आत्मा के लिए जो बद्ध जीव है वो आत्मा के लिए स्वयं का शरीर ही सब कुछ होता है उसकी संपत्ति और फिर शरीर से जो भी कनेक्टेड हो उसकी संपत्ति होते हैं स्वयं का शरीर मुख्य सम्पत्ति है और उससे फिर जो भी जुड़े हुए हैं वो सब सम्पत्ति है तो शरीर को ही जब भगवान को सौंप दिया पूरा तो उसको आप तो फिर उसकी और कोई संपत्ति रही नहीं खुद की तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरणागति में जिसका पुण्र के रूप में प्रकटीकरण करते हम तो ये संस्कार पंच संस्कार में से एक है पुण्रनामा कैसे तो ये तिलक की बात हुई तो तिलक में ये विष्णु के पद चिन्ह है और इस प्रकार से तिलक करते हैं तो नियम है किसी -किसी तो अलग अलग मिट्टियां दी हैं शास्त्र में कि ये मिट्टी वर्जित है ये मिट्टी सही है जैसे उधर पूर्णक के लिए सामान्य रूप से गोपी चंदन सर्वश्रेष्ठ माना गया है गोपी चंदन नहीं मिले तो फिर तुलसी के जड़ की जो मिट्टी है वो सेकंड सर्वश्रेष्ठ है और फिर दूसरे भी अलग अलग चीटियों ने जो मिट्टी निकाली है वो मिट्टी से कर सकते हैं ऐसे अलग अलग वस्तु हैं फिर उसके द्रव्य की बात हुई फिर तिलक करने में जो दो लाइन है वो भगवान विष्णु के चरण है और बीच में जो जगह है वहां पे लक्ष्मी जी का वास है तो इसलिए तिलक करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें बीच में जगह छोड़ें। कई बार देखते हम भक्तों को कि तिलक है तो उन उनधोपुन करते हैं और बीच में भी सब भरा हुआ है जगह छूटती नहीं है ठीक से वो आदत नहीं है इसलिए यहाँ या तो आदत नहीं या तो कर सकते लेकिन आलस्य कर दिया जल्दी जल्दी में तो वो निषेध बताया है शास्त्रों में ऐसा नहीं करना चाहिए वो बीच में जगह होनी चाहिए बीच में जगह होनी चाहिए वहां पे लक्ष्मी जी का वास है वो जगह नहीं छोड़ करके हम लक्ष्मी जी को वास करने नहीं दे रहे हैं वहां पे बीच में जगह होनी चाहिए और ये उंगली क्या बोलेंगे अनामिका अनामिका प्रशस्त है तिलक करने के लिए करने के लिए छाप वाला जो है वो नवोदित भक्तों के लिए तो ठीक है लेकिन वो सही पद्धति नहीं है छाप से शास्त्र ने मना किया है उसको जो अच्छे भक्त है वो उसको उपयोग नहीं करते हैं से नहीं करते हैं उंगली से तो अनामिका से करते हैं अभी प्रभुपाद को हम देखते हैं तो ऐसे सिर के ऊपर से हसी रख कर कैसे कर रहे हैं भगवान श्रीवासूपी ऊपर जो बंतुशाला है उसमें फोटोग्राफ है और प्रभुपात का इसका वीडियो भी है और यदि हम महाराज को या दूसरे भक्तों को देखते हैं नीचे से भी करते हैं इसलिए दोनों विकल्प हैं नीचे से भी करते हैं ऊपर से भी करते हैं लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ऊपर से नीचे नहीं लेकर आते नीचे से ऊपर लेके जाते हैं वो और आ, है, तो ऊपर तो जगह नहीं ऐसा बार एक देखा मिटाने के लिए करता मिटाने के लिए नहीं ये कारण करने के लिए अच्छे से ऊपर और फिर तुलसी पत्र लगाते हैं तो ये उंगली अनामिका है और नाखून उपयोग करने को मना किया है नाखून नहीं लगना यदि नाखून लंबा है तो लग जाता है कपड़ा लगा तो। ले कपड़े में जाते हैं नहीं जो तो। मेहनत करते हैं उनका भगवान को तो दिख रहा है हमको नहीं दिख रहा ऐसा हो सकता है और मंत्र सबसे महत्वपूर्ण है तिलक करते समय हरेक हम जो क्रिया करते उसमें क्रिया के साथ साथ मंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम क्रिया करने में असमर्थ है तब भी मंत्र से वो क्रिया कर सकते हैं। तो मंत्र का उतना पावर है तो उसमें मुख्य मंत्र है इसका अर्थ यह नहीं कि क्रिया नहीं करनी है लेकिन क्रिया करने में मंत्र को निग्लेक्ट नहीं करना है ज्यादातर भक्तों को मैं देखता हूँ मंत्र नहीं बोलते हैं फटाफट फटाफट लगा लिया हो गया मंत्र ओम ओम नारा ओम नारायण माधव ऐसे जो बारह मंत्र हैं तिलक की पे ये बोलना चाहिए और सब भगवान के मंत्र हैं भगवान के नाम मंत्र है भगवान के सब नाम है।, नाम है जो शुरू, शुरू, शुरू, शुरू, शुरू, वो श्लोक याद रखने के लिए है कि कहाँ पे कौन सा है और उसको बोल सकते हैं जब यदि वो हम हाथ में घोलते हैं तब लेकिन अभी तो ज्यादातर लोग हाथ में नहीं घोलते हैं तो वो मुख्य रूप से वो याद रखने के लिए कि वो कौन सी जगह पे क्या है जब याद है मुखिया ये है ललाटे केशवा तो ललाट में केशवा मतलब ओम केशवा ये उस प्रकार से बताया ललाट केशव मतलब ललाट में केशव वाला जो मंत्र है चतुर्थी भक्ति में वो वो मंत्र करना है ओम केशवाय नम इस तरह से तो 12 मंत्र बोलने होंगे बोलने ही चाहिए ये मंत्र बोलकर के हम आवाहन करते हैं ललाट पर केशव जी का आवाहन किया वक्षस्थल पर माधव जी का आवाहन किया गल स्थल पर गोविंद जी का आवाहन किया हम रोज आह्वान करते हैं कि आइए हमारे शरीर में निवास कीजिए का मंदिर है यही पद्धति रहती है जब संस्कार भी पहले अलग से जो होता था, होता था है उसी प्रकार से ये मंत्र बोल करके गुरु आह्वान करते हैं भगवान के एक एक एक एक जो विस्तार है उनका वो पुण्र के ऊपर इसलिए मंत्र बोलना आवश्यक है और दिन में ध्यान रखते रहे तिलक कर सकते हैं, तिलक मिट गया, हाँ मेहनत कर रहे पाउडर चला रहे, तिलक मिट जाएगा, तो उस, उस समय उधर बार बार नहीं करने की जरूरत है जब घर पे आए उसके बाद थोड़ा मुंह, हाथ सब पैर धो करके तिलक करना चाहिए कर हाँ दोबारा बारह ही कर लीजिए सब जगह मिट ही गया होगा तो क्या स्नान क्या तो क्या? हाँ पुनरा क्या तो कर ही सकते रात को उठ करके भी कर सकते हैं पर के और आचमन पूर्वक करेंगे तो अच्छा है तिलक आचमन मतलब जो कम से कम तीन आचमन जो करते होकेशवाय नमो नारायण नम हो उसके पहले होमो पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था मगधोप्या शुचि शुचि के लिए हम कर रहे हैं तो शुचि का कार्य कर स्वयं को शुचि करने से पहले शुचि मंत्र है फिर तीनाचमन है उसके बाद तिलक धारण करो कुछ बहुत देर नहीं लगती इसमें कुछ लगता है मंत्र सेकेंड लगते हैं बोलने में ये सब पूर्वको धारण करना चाहिए इसमें कोई प्रश्न उद्धव दो मिनट <laughs> भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे माताओं क्यों नहीं करना चाहिए बारह तिलक करने चाहिए वो क्या है वो मुझे पता नहीं है लेकिन उर्दू पुनर्धारण नहीं करना चाहिए ये तो आई थिंक सही बात नहीं होगी क्योंकि ललाट का नहीं होता पुनः संस्कार तो करना ही होगा क्योंकि आप देखिए जो पांच रात्रि का विधि से दीक्षा हुई है उसमें संस्कार प्राप्त हुआ है वो माताओं को भी होती है पुनः संस्कार के बाद तो तिलक करना ही पड़ेगा अन्यथा अपराध होगा तो संस्कार अभी बारह पुनः करने हैं कि वो अलग बातें है की माताओं के लिए क्या विधान है उसमें लगा हैं। वो हाँ माताएं नहीं लगा दी है उसी संप्रदाय में पूछ सकते हो तुम तो। उनके संप्रदाय में क्या है ओके आगे दो मिनट होगी आज तो रहे हैं क्योंकि आखिरी है आखरी फिर सेक्रेट आइटम जो पवित्र वस्तु के जैसे जप माला है जप है। आज क्या है समाप्त करके एक लिस्ट भी पड़नी है वो भी है। वो बताने तो पवित्र पवित्र वस्तुएं जैसे जपमाला है जप बैग है पुस्तके हैं आध्यात्मिक पुस्तकें और अलग अलग आध्यात्मिक वस्तु से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं आसन है टेबल है भगवान भगवान से रिलेटेड जो भी वस्तुएं पवित्र वस्तुएं जो भी हैं तो उनके बहुत ध्यान रखना चाहिए उनके ऊपर से कूदना नहीं चाहिए लांगना नहीं चाहिए उनको और उनको जमीन पे भी नहीं रखना चाहिए उनको पेड़ों से हटाना नहीं चाहिए क्या कौर्टी, कौर्टी, कौर्टी पर हाँ वो हमारी बात हो गई थी पहले ये तो सब ये पर्टिकुलर वो हमारी बात पुस्तक के विषय में हुई थी तो पुस्तक की बात है, है जपमाला भी यहाँ लेकिन हम यहाँ पे सभी प्रकार की सेक्रेड आइटम्स की बात कर रहे हैं जपमाला भी कुर्सी पर नहीं रखना अच्छा नहीं रखनी चाहिए और उनको पैरों से नहीं हटाना चाहिए आसन पैर से नहीं हटाते एक सामान्य प्रैक्टिस जो सबकी होगी जो तो मेरी भी है धीरे धीरे से ऊपर आने का प्रयास कर रहा हूं करते हैं तो, हाँ है। तो डांट पड़ती है मेरे घर में मुझे डांट पड़ी कि आसन जी है आसन नहीं है आसन जी है आसन जी को आप पैर लगा रहे हो लोग जी क्या क्या बुलाते पूजा की सभी सामग्री को तो क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अः व्यक्ति है ना तो ये चेतना रखने के लिए आसन जी, जारी जी, जारी ये जी, वो सब और उनकी जो पर्टिकुलर डीजत उन विस्मरण करते हैं ध्यान रहे ये ये सब ये भी एक सेवक है ये कोई मेरे भोग की वस्तु नहीं है या कोई एक भौतिक वस्तु नहीं है इस तरह से वो ध्यान रखते है तो हुँ? भगवान के पानी है ग्लास में यह हमारे सेक्रेट आइटम्स की बात कर करें जो जो भगवान के सामने लगे पूजा में जैसे जैसे पे ग्लास की बात ग्लास बोलते ही नहीं भगवान को जो अर्पण होता है तो जिस पर्टिकुलर चीज से अर्पण होता है वो जारी बोलते है, जारी है वो एक पक्ष है व्यवहार में नहीं करते कम से कम पूजा की जो और उनकी पूजा दो तीन घंटे चलती है जो प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो काफी चेतना रहती है उसमें उस प्रकार से ठीक है तो ऐसी जो सब वस्तुएं हैं उनका ध्यान रखना चाहिए उनको सही जगह पे रखो एक जगह से लिया काम खत्म फिर दूसरी जगह रख दिया था नहीं जहां से जो चीज़ ली उस चीज को उसी जगह पे रखो ये केवल पवित्र चीजों के बारे में ही नहीं है ये आदत यदि हम सभी वस्तुओं में डालेंगे तो हमेशा सत्वगुण रहेगा जो चीज जहां से ली है उसको उधर ही रखो कार्य समाप्त हो गया उसके बाद वो वापस उसी जगह पे जानी चाहिए दस पुस्तकों की थप्पी पड़ी है सातवीं पुस्तक हमने हटा करके ली ऊपर से सातवीं तो उसको जब वापस रखते हैं तो उसी स्थान पर ऊंचा करके जहा पे थी उधर ही रखो तो इससे हर एक वस्तु अपनी जगह पे सही जगह पे रहती है हमेशा सत्व गुण रहता है ऐसा नहीं कि महाक्लीनिंग के दिन ही सत्व गुण आ गया और महाक्लिनिंग के नेक्स्ट दिन वापस तो हो गया और फिर छह दिन तक तो चल रहा है का तमोग होगी तब सत्योण तो होगा ये क्लिनलीनेस का भाग है क्लिनलीनेस एंड टाइडीनेस इसलिए ये सब चीजें सभी चीजों में ये, ये विचार सभी चीजों में लागू होता है तो आध्यात्मिक चीजों में तो बात ही क्या दो पवित्र वस्तु में पवित्र वस्तुओं को यदि धोना है जैसे पेंटिंग बैग है या ऐसी वस्तु तो अपवित्र जो पवित्र वस्तुएँ नहीं है उसके साथ नहीं धोनी चाहिए जब माला है जब बैग है उसके लिए धोने के बर्तन अलग होने चाहिए तो सामान्य हम जहाँ पे धोती कौपिन ये सब धोते हैं उसी बाल्टी में नहीं होना चाहिए कई बार तो भक्त लोग कौपिन भी डुबाते हैं और उसके साथ साथ जप भी डाल देते हैं मतलब जप माला की बैग तो ये सही नहीं है ऐसे ही इन चीजों को अपवित्र जगह पे नहीं लेके जाएं, ऐसे टॉयलेट में लेके जाना इनको वो सही नहीं है अपराध है वो ऐसी सब जो पवित्र वस्तु है उनका ध्यान रखें, खासकर ये स्टेपिंग ओवर है उसकी आदत छोड़नी होगी उसको लांगना पवित्र वस्तु को लांगना नहीं चाहिए कभी किसी भी चीज को नहीं लांगने की आदत लगे सबसे तो सबसे बढ़िया कम से कम पवित्र वस्तु को लांगना नहीं चाहिए इसी तरह से वैष्णव की परछाई गुरु की परछाई ये सब परछाइयों को भी नहीं लांगना चाहिए गुरु है तो गुरु की परछाई नहीं लांगनी चाहिए वैष्णव है उनकी परछाई नहीं लांगनी चाहिए अपराध का विचार है वैष्णव की परछाई लांगना अशुद्ध अशुद्ध अवस्था अवस्था में में में जब जब करते तब हैं तो व्यवहार पाया गया है कि महाराज भी उस प्रकार से करते हैं तो ये सही प्रैक्टिस होगी अभी मेरे पास उसका दूसरा प्रमाण नहीं है गुरु महाराज अशुद्ध अवस्था में है असामर्थ्य से तो जब तो करनी है तो फिर माला लेकर के करते हैं सुबह जल्दी गुरु महाराज कर रहे हैं हैं हम कर सकते अभी सफाई स्वच्छता के विषय में कुछ चर्चाएं तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का दो वस्तु एक तो जो है वो हमको कामृत में लेके आती है और बिना हम कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते तो इसलिए बताया जाता है कि क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोडलीनेस मतलब भगवत प्राप्ति के पहले स्वच्छ होना पड़ेगा शुद्ध होना पड़ेगा इसलिए जो शुद्धता नहीं रखते हैं मोस्ट प्रोबेबली उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होने वाला है शुद्धता रखनी अति आवश्यक है भगवान परम शुद्ध है तो इसके लिए हमको भी शुद्ध होना पड़ेगा हमारी तो सब आजू बाजू की वस्तुओं को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है स्वच्छता के विचार में दो चीजें सम्मिलित है एक तो मेला इत्यादि गंदा नहीं होना और दूसरा है टाइडिनेस व्यवस्था व्यवस्थित वस्तु ये दोनों सत्व गुण के भाग हैं तो जैसे पुस्तकें हैं मान लो तो पुस्तकों के ऊपर बहुत सारी धूल चढ़ गई है मिट्टी जम गई है तो वो साफ होनी चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पुस्तकों के ऊपर बहुत सारी धूल चढ़ जाए मिट्टी चढ़ जाए गंदा हो जाए पूरा सब तो इसको बोलेंगे सफाई स्वच्छता और पुस्तक एकदम टिप टॉप कुछ भी धूल मिट्टी नहीं है एकदम साफ है लेकिन एक ऐसे पड़ी है एक ऐसे पढ़ी है एक ऐसे पड़ी है कोई ऐसे पड़ी है कोई ऐसे पढ़ी है इस प्रकार से रखी हुई है तो उसको कहते हैं अव्यवस्थित अब अव्यवस्थित नहीं होने चाहिए कोने से कोने मैच होने चाहिए इस प्रकार से रख रहे हैं तो देखने में कितना सही लगेगा प्रकार से देख करके ऐसा नहीं पड़ी होनी चाहिए एंगल पे ये टेबल है तो इस प्रकार से एक एक एक एक एक के ऊपर एक बड़ी के ऊपर छोटी छोटी के ऊपर बड़ी नहीं बड़ी पुस्तक के ऊपर छोटी पुस्तक उसके ऊपर छोटी पुस्तक ऐसा करके और उसके कोने मैच होते हो उस प्रकार से रखना व्यवस्थित रखने का लक्षण है चल तो पुस्तक में ही नहीं बिस्तर में भी यही आता है मान लो बिस्तर बिछाया है तो उसके बाद चादर बिछाई तो चादर इधर उधर इधर जो कहीं भी ऐसे करके डाल दी और किसी उसकी जगह सही से डाली है अच्छे से शेप दिख रहा है तक क्या कहीं भी कोने में ऐसे डाल दिया और उधर फिर से सो सेंटर में रखा है चार गद्दे भी छाए एक गद्दा ऐसे गया एक गद्दा ऐसे गया एक ऐसे है और एक ऐसे है उसकी जगह चारों को लाइन में सही से ये तो सभी जगह पे कौन से अब बिस्तर को फोल्ड करके भी जब खाने हमारे यहाँ पर गुरुकुप खाने हैं खाने में रखेंगे तो कैसे फोल्ड करके रखते हैं कई लोग क्या करते हैं ये लिया अंदर रखा फिर कुछ चादर मिली चादर पे ऐसे गोता करके अंदर डाला कि कुछ और मिला रूमाल तो मन दिखेगा अंदर क्योंकि अव्यवस्थित है वो मन की जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था है वो वहां पे दिखती है उसकी जगह उसको सही से फोल्ड करके कोने से कोना मिला करके मच्छरदानी है तो उसको पूरा रोल करके उसको सही सर अच्छा दिखना बहुत अच्छा चाहिए व्यवस्थित रूप से उनको लाइन में लगा करके रखना चाहिए मतलब नहीं जाता है वो टाइम हमको लगता है बहुत टाइम जाता है लेकिन एक्चुअली में नहीं जाता है एक्चुअली एक हम प्रयास करेंगे तो नहीं जाता है मेरी भी पहले यही कैलकुलेशन थी इसमें तो बहुत टाइम जाता है लेकिन जब इसकी आदत लग गई तो पता चला कि इसमें टाइम नहीं जाता है तो फिर उसमें तो ये आदत की बात है एक्चुअली तो उस प्रकार से करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है कि हमको हमारे मन को व्यवस्थित करने का मौका मिलता है धीरे धीरे वो सत्वगुण में आता है बाहर किसी को सत्वगुण में ला करके वो सत्वगुण में आता है तब तक हम मन को व्यवस्थित करते नहीं तो मन का सोचने की जो पद्धति है वो अव्यवस्थित ही हमेशा रहती है इसलिए वो सत्वगुण आता नहीं भी आंतरिक लाभ करता है जब बाहरी रूप से करते हैं तो ऐसे हम जब कपड़े उतारते हैं तो कपड़ों को फोल्ड करके रखो कपड़े उतार करके फेंक दिए एक, एक साइड धोती दूसरी साइड कुर्ता तीसरी साइड को भी और स्नान करने चले गए क्योंकि आ करके तो वापस पहनना ही है और फिर यदि रात को कपड़े रख करके अभी तो दूसरे दिन धुलने ही वाले हैं तो भी इस प्रकार से फेंक करके कहीं डाल दिया होना ही है फिर तो ही है ये सब व्यवस्थित तो नहीं है मैं ऐसे ही करता है <sheim> आपको नहीं पता था मुझे तो बहुत डाट मैं ये सब चीजें छोटी छोटी है लेकिन सिखाई थी सब छात्री ने मैं भी ऐसा ही करता था जैसे ही आया अभी रात को रात को मैं गमसा पहन के सोता था अहमदाबाद में जब उन तो बस अभी तो दिन के पहने हुए कपड़े निकालने हैं तो निकाल के मैं क्या करता था कुरता ऐसा ऐसा किया एक कोने में धोती तो ऐसा की दूसरे कोने में थोड़ा ही करता था बताइए क्या क्रिकेट खेल थोड़ी ना थ्रो होता है मेरी यही आदत थी प्रहु बोले कि एक्चुअली में तो फोल्ड करके रखना चाहिए आपको मान लो फोल्ड नहीं करना है, कम से कम यहाँ पे देखो एक बाल्टी रखी है दरवाजे के पास उसके अंदर जाना चाहिए उससे बाहर जरा भी नहीं लटकना चाहिए ये तमोगुण है <laughs> फिर धीरे धीरे आदत बदल दी थ्रो नहीं करता था धीरे धीरे आदत ऐसी लगा कि कभी भी कपड़े उतारने तो फोल्ड करके ही रखता ऐसा नहीं कि कहीं भी छो कर दिया चले हुए तो ये टाइडीनेस की आदत है स्वच्छता के साथ साथ आदत भी लगानी चाहिए इससे सत्व गुण मन के स्तर पे आता है आप स्वयं भी अनुभव करेंगे और हर एक जगह पे स्वच्छता अच्छी तरह से होनी चाहिए भगवान की जगह की स्वच्छता की हमने बात की ऑलरेडी लेकिन ये हमारे घर में हमारे कमरे में रोज सफाई होनी चाहिए रोज शुद्धि होनी चाहिए नियमित प्राथमिकता बहुत सारेगा सामर्थ्य के अनुसार है ये प्रश्न का उत्तर हर एक वस्तु में काफी एक वस्तु ऐसी रहेगी जिसमें सामर्थ्य के अनुसार देखना होगा और वो सामर्थ्य क्या है वो हमको ही पता होगा हमको पता होगा और भगवान को पता होगा तो इसलिए हो सकता है ऐसी चीजें भी हो घर में इनको निग्लेक्ट करेंगे तो तो चलेगा ही नहीं इसलिए भी स्वच्छता करोग साइड में जैसे बच्चा है तो उसका ध्यान रखना है और अस्वच्छ चीजें भी है तो अभी क्या करें इसका ध्यान रखें कि इसको सफाई करें अभी तो एक ही चीज़ हो सकती है बच्चे का ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं रहती है तो उसका तो हमको ये सब सिद्धांत लगा करके स्वयं निर्णय करना होगा किंतु इसका महत्व नहीं भूलना चाहिए ये करनी तो है ही अभी मान लो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे ग्लानी हमको नहीं हो पा रही है चलो बाद में कर लेंगे लेकिन कभी कभी तो करनी है इस प्रकार से करके उसका महत्व समझना है कि बिना स्वच्छता के सत्वगुण नहीं आ सकता नहीं दिनों तक किस कारण से नहीं हुई किस कारण से? क्या कौन सा कार्य यही ते ते तो बात है ऐसा निकार, तो नहीं ताँज़ ताँज़। किस कारण से वो नहीं हुआ क्यों नहीं मिला मतलब इस प्रकार से एक एक करके उसके जड़ तक जाना यदि वो सामर्थ्य के बाहर था तो और क्या कर सकते जो सामर्थ्य के बाहर नहीं था इसलिए मैंने बताया ना हम जानते और भगवान ये जो सामर्थ्य की बात है उसमें हम एक ब्लैंकेट रूल नहीं दे सकते हैं कि सात दिन से इसके घर की सफाई नहीं हुई तो मतलब ये निश्चित रूप से भगवत जम नहीं जाएगा इस प्रकार से ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता इसमें इसमें हमको व्यक्ति का सामर्थ्य देखना होगा कि सात दिन से वो व्यक्ति बीमार चल रहा है मान लो माता जी चल रहे हैं और प्रभु जी का खेती में ही इतना काम है जो सुबह जाते तो रात अभी छोड़ लो ना जाले है तो भी जाड़े है ठीक तो है, है कोई बात नहीं ज्यादा नेटवर्क नहीं जाता और क्या कर सकते है <laughs> <laughs> और... <ना जीज़ा। laughs> और क्या कर सकते भी जाले निकालने जाएंगे दूसरी कुकिंग नहीं होगी खाना भी नहीं मिलेगा तो कैसे सेवाएं चलेगी ये तो मैंने एक पोजीशन बताई इसका फिर ऐसा भी हो सकता है कि तो उस टाइम तो सात दिन चल गया था तो अभी भी सात दिन चल जाएगा क्या सामर्थ्य नहीं होते हुए भी चला लिया तो वो हमको पता है और भगवान को पता है कि असामर्थ्य था कि नहीं लेकिन इसका महत्व समझेंगे हम तो सामर्थ्य होने पर इसको करेंगे ही और सामर्थ्य वाली अवस्था बनाने का भी प्रयास वैसा हो गया तो ये हो गया तभी। था तो दूसरी बार ऐसी अवस्था नहीं है इसका में ध्यान रखो कोई कोई किसी प्रकार से से नहीं कर कोई स्व सामर्थ्य है स्वयं का अभी मान लीजिए मैंने जो अभी सिचुएशन बताई ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे गुरु महाराज ये बोलेंगे नहीं नहीं तुम खाना छोड़ करके पहले सफाई करो खाना मत बनाओ किसी के लिए पहले सब सफाई कर लो बच्चे का ध्यान मत रखो सफाई कर लो ऐसा कहेंगे <laughs> इसलिए वो व्यक्तिगत सामर्थ्य की बात अभी गुरु मा, मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि मेरी बात है अभी उसको सफाई करना है मुझे सामर्थ्य में नहीं ऐसा लग रहा है और भागवत कक्षा भी देनी तो क्या करें चलो आप सब मिलकर सफाई करते यही है ये सामर्थ्य की बात है लेकिन यदि कोई बीमार पड़ा है तो उसके सामर्थ्य की बात चाहे तो भी नहीं कर सकते इस तरह से गिनती करनी पड़ेगी ना कौन से सामर्थ्य हो रहा है किसका नहीं हो रहा है इसे ब्लैंकेट रूल नहीं मिलेगा इसमें इतना महत्व है इसका तो उस प्रकार से ब्लैंकेट रोल नहीं मिलेगा उसमें <laughs> तो में में में में एग्जैक्टली तो असामर्थ्य के के तो तो तो तो मैंने इसीलिए कहा हम जानते हैं और भगवान जानते हैं क्यूँकी वो हमको पता है हमारा सामर्थ्य है कि नहीं हम कर सकते हैं तो सामर्थ्य है कुछ करके कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया वो वो सामर्थ्य वो सामर्थ्य हो गया हम्म है नहीं किया अलस्य उसकी व्यवस्था कर सकते थे लेकिन व्यवस्था नहीं की तो काफी ऐसी चीजें रहेंगी जिसको इसी के अनुसार छोड़ना पड़ेगा उसमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कह सकते हैं उस प्रकाश हाँ इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिद्धांत बता करके फिर व्यक्ति के व्यक्तिगत गंभीर्य के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितना इसको ग्रहण पा कर पाता है और आगे बढ़ सकता है और विस्तार से इन चीजों की चर्चाएं नई पुस्तक जो आ रही है उसमें होगी गुरु महाराज की और स्वच्छता का स्तर यदि जानना हो एक बात है महत्व की दूसरी बात है कि स्वच्छता किसको कहते हैं वो यदि जानना हो तो कितनी भी पुस्तकें लिख ले उससे वो पूरा नहीं जानने को प्राप्त होगा वो उसी ऐसे ही जानने को प्राप्त होगा कि जो वो स्तर जानता है उनके साथ रह लिया जाए उनके साथ रहे उनके अंतर्गत रह करके सेवा करें उन्हीं से वो चीज प्राप्त हो जाती है प्रशिक्षण ही चाहिए इसके लिए तो। कि स्वच्छता किसको कहते हैं उसके लिए प्रशिक्षण ही चाहिए तो इसलिए ऐसा प्रशिक्षण हर एक व्यक्ति को एक बार तो गुजरना चाहिए ताकि खासकर जो गृहस्थ लोग हैं उनको ब्रह्मचारी ऐसे ब्रह्मचारी जो स्वच्छ रहते हैं क्योंकि भागवतम ने बारवेश में बताया कि कली में ब्रह्मचारी लोग होंगे वो अस्वच्छ रहेंगे बोलना पड़ता है जैसे ब्रह्मचारी जो स्वच्छता का स्टैंडर्ड जानते हैं और उसको पालन करते हैं और पालन करवाते हैं उनके साथ रह करके हम स्वच्छता के स्टैंडर्ड को जान सकते हैं कि कैसी स्वच्छता होनी चाहिए जिसको हम टारगेट करें कम से कम ताकि हमको पता तो चले कि यहाँ पे समस्या है यहाँ पे समस्या है ये हम नहीं कर रहे पालन हमको लगता रहेगा तो हम तो पूरे स्वच्छ ही रह रहे हैं लेकिन एक्चुअली में स्वच्छ नहीं होता है व्यवस्थित रहे लेकिन वो व्यवस्थित नहीं हो रहा है ऐसा हो सकता है इसलिए अनुमोदित है कभी ऐसा विचार भी कर सकते हैं क्या था ने? दिन तक लोग जो थे पुरुष वो सब ब्रह्मचारियों के साथ रहने आ गए आश्रम में सात दिन पूरा ऐसे ब्रह्मचारी सेवा करके किया और काफी कुछ नई चीजें पता चलिए इत्यादि काफ़ी ऐसी वस्तुएँ हैं तो इसलिए इसका ट्रेनिंग के साथ ही हो सकता है हम भी सोच सकते हैं किसी प्रकार से ऐसी ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का ओके अभी आगे और एकादशी एकादशी के विषय में तो आप लोग सब कुछ जानते हैं केवल एकाद दो प्रैक्टिकल पॉइंट पाउडर किए हुए मसाले नहीं लें एकादशी में क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ होगा आटा होगा कुछ ना कुछ तो डालते ही पाउडर किए हुए चीज़ में ऐसी एक्चिली पाउडर की चीज़ में किस चीज़ का पाउडर होगा हमको पता चलता नहीं है जैसे गेहूं का पाउडर इजिली कहेंगे मैदा है तो उसमें जो जीव है वो पिसते हैं और उसका भी पाउडर होता है तो हम उसको अलग नहीं कर पाते ना उसमें पता भी नहीं चलता है हो सकता है कि बाहर के मेज़े का स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है क्योंकि अंदर जो पीस गया उसका स्वाद बढ़िया है। इसलिए पाउडर की कोई भी वस्तु एकादशी में बाहर से नहीं खरीदे बाहर बाहर की कोई भी वस्तु ऐसा नहीं लें पाउडर की हुई मतलब बाहर से जो पाउडर की यहाँ पे जो पाउडर करते हैं हम आज से उसकी बात नहीं हो रही है फिर तेल में सोयाबीन तेल और राई का यानी कि सरसों का तेल इत्यादि उपयोग नहीं करें, जिस जिसको हम खाते भी नहीं है एकादशी में ऐसी वस्तु के तेल को भी उपयोग ना करें और नाखून नहीं काटना है बाल नहीं काटना है कादशी को यह तो सबको पता है ये कुछ पॉइंट इकट्ठा किए थे बाकी एकादशी में उपवास है उपवास का अर्थ तो भगवान के ज्यादा निकट रहना दंत धावना <coughs> हमको बेसिक लेवल पे यदि नहीं रहना है तो एकादशी के और बहुत सारे नियम है, है। उसमें से एक है कि दातुन नहीं करते हैं अर्थात ब्रश भी नहीं करते हैं लेकिन बारह गंडुषा मतलब बारह कुल्ले करते है लेकिन वो मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं है इसको पालन करना है कर सकते हैं उपवास का थे पास में रहना भगवान के सुपास सामान्य रूप से हम लोग बहुत सारी अलग अलग क्रियाओं में रहते हैं जो जरूरी नहीं हमेशा भक्ति की ही क्रियाएं हो खासकर जो लोग पूर्ण शरणागत नहीं है तो इसलिए हम महीने में कम से कम दो दिन ऐसे निकालते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक क्रियाएं करेंगे और वो समय निकालते हैं खाना कम करके सोना कम करके इसलिए एकादशी में ट्रेडिशनली आप विधान देखेंगे तो जागरण रहता है और खाते नहीं हैं जागरण रहता है और खाते नहीं हैं खाएंगे नहीं तो जाग भी सकते हैं तो इससे क्या है? समय मिलता है जिसमें लोग ज़्यादा श्रवण ज्यादा कीर्तन डायरेक्ट भगवान की ये सब भक्ति कर सकते हैं साधन कर सकते हैं तो इस तरह से रेगुलराइज किया है कि महीने में दो दिन ऐसे हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है वही दिन है माधवती थी एकादशी तो उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से उस डेडिकेट करते हैं तो क्या में ये हमारा है तो दिशा वो रहनी चाहिए बाकी सामर्थ्य के अनुसार होता है प्रभुपाद ने तो जो दिया वो दस हजार साल के लिए थोड़ी ना सब वो तो एकदम शुरुआत के लिए दिया ऐसी चीजें जो मिनिमम देर मिनिमम तो करना ही चाहिए अन्यथा तो पाप लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि बस वहीं चाहते तो दूसरा कुछ भी नहीं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो दिशा हमारी होनी चाहिए ज़्यादा ज़्यादा, कीर्तन की तरफ जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य से यही रख करके कि श्रवण कीर्तन हमारा बढ़ता रहे इस समय में सामान्य दिनों के मुकाबले उपवास अभिषेक ऐसा जो नहीं करता है उसमें तो बहुत गठित लिखा हुआ है अरे बोल जाए कि नहीं प्रकार से एक प्रकार से यहाँ पे हम इतना ही रखेंगे इस चर्चा को कि सामर्थ्य के अनुसार करिए हर एक व्यक्ति के उसके अनुसार अलग होगा तो ये नियम सब सामर्थ्य अनुसार होते है। लग लग हैं फिर अलग अलग वस्तुएं है दूसरे फेस्टिवल्स चर्चा नहीं करेंगे हम फिर तो प्रणाम के विषय में आता है तो मंदिर में जब प्रवेश करते हैं और बाहर जाते हैं दोनों से पहले प्रणाम करना है भगवान को लभ का साष्टांग प्रणाम पुरुषों के लिए और तुलसी महारानी को प्रणाम करना है गुरु को प्रणाम करना है वैष्णवों को प्रणाम करना है सन्यासियों को प्रणाम करना है तो भगवान को जब भी देखते हैं प्रणाम करना है गुरु को जब भी देखते प्रणाम करना है वैष्णवों को कम से कम जब पहली बार मिले दिन में तब प्रणाम करें और उसमें मंत्र पांचा कलपति वैष्णव गुरु को प्रणाम करने में गुरु मंत्र प्रभुपाद को प्रणाम करने में प्रभुपाद मंत्र भगवान को प्रणाम करने में जो भगवान का मंत्र है या पूरी परंपरा का जो मंत्र है वो बोलना है प्रणाम करेगी नहीं इसलिए नहीं करेच मैं इसलिए प्रणाम के विषय को अभी नहीं छूना चाहता था क्यूँकी इसमें काफी प्रश्न हो सकते हैं इस विषय को हमने एक प्रवचन में लिया था भागवतम के ऊपर दो प्रवचन ऐसे जिसमें हमने प्रणाम तत्व को बहुत विस्तार में चर्चा किया था कि किस अवस्था में प्रणाम करे किस अवस्था में नहीं करे उसका सिद्धांत क्या है तो अभी तो मैं केवल उद्देश्य कर रहा हूँ कि समाप्त करना है तो इसलिए मतलब ये उस समय ही काफी विस्तार में चर्चा किया था हमने प्रणाम कब नहीं करना है तो उसके मोटे मोटे दो तो नियम है कि जब कोई प्रसाद ले रहा है तो प्रणाम मत कीजिए स्नान कर रहा है तो प्रणाम मत कीजिए एक ऐसा भी सिद्धांत दिया है महाभारत ने कि जब वो आपके प्रणाम को रिटर्न करने के लिए असमर्थ हो उसका प्रतिउत्तर देने के लिए असमर्थ हो चाहे आशीर्वाद प्रतिउत्तर हो चाहे सामने प्रणाम करना प्रतिउत्तर हो तो उसके लिए यदि असमर्थ है तो उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए वो अनभिवाद्य हो जाते हैं लेकिन इस केस में मुझे पता नहीं कि वो असमर्थ गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे करते नहीं नहीं वो सामूहिक रूप से हम करते वहीं गिन दिया जाएगा लेकिन कम से कम जो वरिष्ठ वैष्णव है उनको व्यक्तिगत रूप से जाके भी करना चाहिए महाराज बता आ, तो बताते हैं इस में में के कोई भी टाइम में दिन में एक बार व्यक्तिगत रूप से जो वरिष्ठ वक्ते, उनको व्यक्तिगत रूप से भी एक बार प्रणाम करना चाहिए सामूहिक तो कर ही दिया व्यक्तिगत रूप से भी करना चाहिए वो तो अलग बात हुई अभी वो बाद में कर लीजिए कभी जाके नहीं तो आपको तब मतलब मैं अलग किया था तो वरिष्ठ बोले कि आपने लेकिन महाराज इसमें लिखते है एक बार तो व्यक्तिगत रूप से जाके करना चाहिए भले सामूहिक क्या है बाद मतलब तुरंत बाद नहीं तो बाद में जाके कीजिए उनको विचित्र लग रहा है नहीं तो प्रश्न उठते ही रहेंगे व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए महाराज बता रहे हैं वरिष्ठ भक्तों को सामूहिक हो तो भी इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू ऑफर इंडिविजुअली टू ऑल ऑलोटीज पर्टिकुलरली सीनियर डिवोटीज अपॉन सीइंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द डे पहली बार जब उनको देखते हैं स्पेसिफिकली जो सीनियर भक्त हैं तो उनको प्रणाम करना इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से वो सही अच्छी प्रैक्टिस है मतलब तो कि सभी को विशिष्ट हाँ मतलब तो बता हाँ, बता सभी भक्तों को करना असमर्थ हो सकता है हमेशा हमारा तो कम से कम जो सीनियर भक्त हैं इनको जाके व्यक्तिगत जाकर प्रणाम करें जब पहली बार देखते हैं तब ऐसा से पहले देख रहे हैं तो है। हाँ। पहली बार जब हम देख रहे हैं व्यक्तिगत ंग प्रणाम तो गुरु को प्रणाम करते क्या? सा कैसा निषेध होगा को तो क्या निषेध नहीं होगा जो होती होती है, है, वगैरह उसमें कई पूरा करना ंग करें वो नहीं करें। एक काम करेंगे प्रणाम के लिए एक अलग से सेशन बाद में रखेंगे। तो प्रणाम को प्रतिउत्तर देना चाहिए तो सामान्य रूप से हम भक्तों जब प्रणाम करते हैं तो सामने प्रणाम करके प्रतिउत्तर देते हैं और जो वरिष्ठ है उनको आशीर्वाद ठीक है उसमें कोई गलत नहीं है वाणी भी है <laughs> तो लेकिन प्रतिउत्तर होना चाहिए वो प्रणाम का निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए चाहे हम जूनियर कर रहे हैं मतलब कनिष्ठ कर रहे हैं वरिष्ठ को तो वरिष्ठ उनको आशीर्वाद तो तो कि करते जिसमें है। जिसमें जिए जिए कि बात करते हैं सबके साथ अलग अलग देखा पूरा वो अलग पूरा चक्कर है उसका अभिवादन और उसका प्रतिउत्तर कैसे होता है हम प्रणाम करते हैं फिर प्रणाम का प्रतिउत्तर कैसे होता है तो वरिष्ठ है वो किस किस प्रकार से आ, उसमें व्यवहार करेंगे और सब हैं। और जब किसी का अपराध हो जाए या तो किसी को बुरा लग जाए हम गलत नहीं थे तो भी तो भी जाकर के प्रणाम करो क्षमा याचना करो हम्म ड्रेस के विषय में गोकुल चंद्रपुर का प्रवचन सुन लीजिए वैष्णव परिधान वो बहुत बढ़िया प्रवचन दिया है गोकुल चंद्रप्रु ने मैं तो केवल यही बोलूंगा इसमें कि जैसे पुलिस का एक ड्रेस होता है उनका एक परिधान होता है उनका एक यूनिफॉर्म होता है इसलिए ऐसे वैष्णव का भी एक यूनिफॉर्म है एक परिधान है जो हम पहनते हैं और उसी को पहने दूसरे परिधान को नहीं पहने और इसका एक लाभ ये है महत्वपूर्ण लाभ कि पहन करके हम कुछ भी चाहे वो कर नहीं सकते हैं ऐसा धोती कूर धोती सब पहन करके तिलक मस्त सब लगा करके कंठी माला पहन करके जब कोई थिएटर में फिल्म देखने जाएगा तो टिकट देने वाला ही बोलेगा स्वामी जी तुम भी आते हो तो कोई ऐसे जाएगा नहीं तो अपने आप मन को रोकेगा गलत काम करने से हार्ली डेविडसन बाइक पे बैठ के बैठ के भी जाने में डर लगेगा नहीं ऐसा ऐसा उस वस्त्र पहन के इस पे नहीं बैठ सकते मैं जाता था कभी अहमदाबाद मेरे कानून जो अभी नहीं रहे तो उनके पास हार्ली डेविड्सन जैसी वो बाइक थी दूसरी भी बाइक थी <laughs> तो कभी वो मुझे मैं जब बस से उतर था लेने आते थे तो वो बाइक में लेने आते तो मुझे लगता था इसी बाइक में मैं कैसे बैठ के जा बैठता लोग क्या बोलेंगे <laughs> स्वामी जी चले का? तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है कि हम उसका भावना कर लेते हैं उसके कारण गलत कार्य करने से हमको प्रोटेक्शन मिलता है इसलिए हमेशा वैष्णव परिधान पहनते रहे हमारे यहाँ पे एक सर्वेश्वर प्रभु जब शुरुआत में आए यहाँ पे तो कुछ ही समय में एक चीज वो बोले थे कि पहली बार जीवन में ऐसा देखने को मिला कि मैं वैष्णव परिधान पहन करके लंबा समय तक बिना कोई या कुछ भी दूसरा परिधान पहने हुए पे पे रहा हूं, कोई भी जगह तो ये बड़ी बड़ी सक्सेस है ऐसे तो यहाँ पे भी हम उसी प्रकार से कुछ प्रयास कर रहे हैं तो पूरा दिन वैष्णव परिधान ही पहनने रहते है इसका लाभ है हमको अभी एक थोड़ा सब लोग याद रख ले इसको एक लिस्ट है जो हमने पूरा भी सेमिनार किया कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए जीवन में तो उसके लिए एक लिस्ट जैसा है आप लोग अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं बाद में जब भी आप चाहे ये चीजों के ऊपर रोज दो या तीन बार मनन होना चाहिए दिनचर्या में इसको लेके आएंगे पांच या दस मिनट लगेंगे दिन में लेकिन इससे हम अपनी भक्ति को ट्रैक पे रखने में बहुत मदद मिलेगी सही रास्ते पे रखने में तो पहले तो अलग अलग भजन नोट कर लें तो अलग अलग भजन रोज गाएं कुछ ऐसा समय रखें जिसमें भजन गाएंगे भले हम कुछ कार्य करते हुए गाएं लेकिन वो सुबह शाम होने चाहिए भजन जैसे सुबह में हम गुरु को वंदना करते हुए भजन गाए तो अच्छा रहेगा स्वयं जीवन सब जब कार्य कर रहे हैं सुबह के उठ करके तो गुरु को प्रणाम भगवान को प्रणाम और फिर चिंतन हो कि मुझे मनुष्य जन्म जीवन प्राप्त हुआ है तो ये मनुष्य जीवन सिद्धि प्राप्त कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए है और ये मनुष्य शरीर मैंने गुरु को समर्पित कर दिया है इस जीवन में ये गुरु की इतनी कृपा कृपा है हम पे करुणा करके उन्होंने हमको शरण में लिया है तो भी ये शरीर मन बुद्धि सब कुछ उनकी संपत्ति है तो इसके लिए उनको कृतज्ञ होकर के प्रार्थना करें कि हम आज का दिन ये पूरा शरीर मन और बुद्धि सही से आपकी प्रसन्नता के लिए लगा पाए प्रार्थना होनी चाहिए ये प्रार्थना आपने अपनी भाषा में कर ले चाहे जो भी है ये प्रार्थना करके फिर वैष्णव भजन जो गुरु को प्रसन्न करें या गुरु की कृपा याचना करते हुए जो वैष्णव भजन है उसको गा सकते हैं तो जैसे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया या पंचतत्व की कृपा याचना करते हुए गुरु भजन है जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे वह वैष्णव ठाकुर दया ऐसे कुछ भजन है एबार करो ना करो वैष्णव गोसाई पति तपावन तो मिन और ऐसे जो भजन है ऐसे भजन उस समय नियमित कर सकते हैं इसको ये तो नियमित गाने हैं इस तरह से कुछ नियम बना के चलेंगे तो हमारा वो साधना का वो भाग चलता रहेगा उसकी चेतना भी हम भजन फिर इंटरनलाइज कर सकते हैं हृदयांगन कर पाएंगे और ऐसे ही रात को सोने से पहले इसी प्रकार से सुबह कैसा दिन जाएगा उसके लिए सही दिन जाए उसके लिए प्रार्थना रात को सोते समय आज तो पूरा दिन इस प्रकार से निकल गया जीवन में से एक दो और दिन चला गया मैंने तो पूछा की भक्ति की नहीं जो भी आपकी भक्ति की वो आपने कृपापूर्वक मुझको लगाया इसके आप, मैं आपका कृतज्ञ हूँ हमेशा के लिए आप और भी लगाते रहिए ऐसे और अभी मुझे आ, क्या बोलते हैं शहन की अनुमति दे ताकि कल उठ करके यदि भगवान की इच्छा है तो उठेंगे उठ करके आपकी सेवा में इसी प्रकार से और ज्यादा अच्छी तरह से लग पाए इस प्रकार से प्रार्थना करें और वो भजन का मूड हो कि हरी हरी भी जन्म हो गुणाइनो मनुष्य जीवन अपाया कि मनुष्य जीवन तो मिला मैंने राधा कृष्ण भजन नहीं क्या पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है तो जीवन का महत्वपूर्ण भाग दिन के 24 घंटे में से सात घंटे कितना परसेंट निकल गया निकल जाने वाला है इसलिए हरिहरी भी फल है जनमन होना ही कम से कम ये तो जा तो सकते रात को और दोपहर को भी कुछ कुछ बजाने ऐसे इलेक्ट करके गा सकते हैं तो इस इसमें कुछ ऐसा नहीं है यही है और बाकी निश्चित ऐसा नहीं है और नियमित अपने पास एक लिस्ट रखें। भले साधना चार्ट ना हो चार्ट भरने की जरूरत नहीं है लेकिन ये लिस्ट होना चाहिए जैसा चेक चेकलिस्ट रखते ये मैंने किया ये मैंने किया ये मैंने किया नहीं किया, किया नहीं किया ऐसा हम चेकलिस्ट रखते हैं ना कुछ उस प्रकार से ऐसी कुछ चेकलिस्ट हो सकती है तो चेकलिस्ट में पहला होकर आज मैंने भजन गाया मैं कल गाए थे मतलब चेक लिस्ट टाइम टू तो टाइम चेक करनी है दिन में मतलब दोपहर में बैठ गए सुबह से लेकर दोपहर तक की चेकलिस्ट चेक कर लीजिए किया मैंने नहीं किया किया नहीं किया ऐसा करके ताकि हम अपने को रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इससे क्या है एक रहेगा दिमाग में नहीं है नहीं हुआ कल भी नहीं हुआ आज भी नहीं हुआ नहीं, नहीं, <laughs> नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो सुबह मैं यदि हम कुछ नहीं करने वाले तो याद है दोपहर में जैसे भजन गाए कि नहीं गए आज सुबह से लेके फिर मैंने माला किस प्रकार से की माला हुई कि नहीं हुई पहला सुबह में ही हो गई की लंबा खींचे और माला की तो किस प्रकार से की बहुत मेहनत करनी पड़ी ट्रैग हो गया एकदम खींच खींच के करनी पड़ी कि ठीक है चल गई जैसे चलनी थे चल गई कुछ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी हो गई लेकिन कुछ मन वन भी कुछ लगा नहीं या तो ठीक है सही से मन भी लगा कुछ हद तक होनी चाहिए तो थोड़ी प्रगति की तरफ है ठीक है इस प्रकार से तीन लेवल रख सकते हैं सोच सकते हैं इस प्रकार से उसके ऊपर थोड़ा रोज ध्यान होना चाहिए मेरी माला आज किस प्रकार की ट्रैकिंग ओके okay, की ऐसे ही मैं आज मंगल आरती गया गुरु पूजा गया संध्या आरती गया ये रिपोर्ट रात को ले सकते स्वयं की गया नहीं गया गया तो देर से गया कि टाइम पर गया मुझे तो खास रिपोर्ट लेनी चाहिए गया।, गया तो देर से गया टाइम पे गया बीच में साथ तो नहीं गया उधर सो तो नहीं रहा था भगवान को देखा नहीं देखा ऐसी रिपोर्ट मंगलाती आरती गुरु पूजा संध्या आरती की ले सकते अपनी सोचना है ये विषय में सोचना के साथ क्या था साथ ये लिखा है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर ध्यान करेंगे तो वो पूरा मन में आ जाएगा फिर क्लास में भागवतम कक्षा कथा उसमें गया नहीं गया, गया तो क्या सोया कि नहीं सोया कितना ध्यान लगा और उसके साथ साथ ये चिंतन करेंगे यदि की आज कक्षा में क्या मुख्य बात सीखी हमने तो अपने आप को आज आए गया कथा की नहीं गया था आज कक्षा में और कथा में मैंने क्या क्या मुख्य बात सीखी उसके ऊपर केवल एक मिनट यदि सोच ले तो वो शिक्षा भी याद आ जाएगी और यदि नहीं गया तो आया आज तो नहीं गया ये तो चिंतन हुआ नहीं सुन तो ही गया था तो ये और आज दिन में हमने क्या क्या बात सीखी किसी से यदि कुछ बात सीखी हो कि ये तो सीखने लायक वस्तु है तो उसको याद करें फिर आज किसी से झगड़ा हुआ मेरा ये याद कर ले अच्छा तो झगड़ा किया मैंने गलत बात ये सब हमारे सभा के पॉइंट हैं जो बच्चों की सभा पढ़ते उसमें इसी प्रकार के पॉइंट आते हैं आज झगड़ा हुआ किसी का आज मेरा किसी से झगड़ा हुआ अरे आज तो झगड़ा हो गया था गलत बात है फिर और किसी के बारे में मैंने, मैंने गलत सोचा उसको तो मैं दिखा के दूंगा और इस प्रकार से कुछ गलत बात सोची मैंने किसी के बारे में किसी से क्या मुझे मात्सर्य की भावना उत्पन्न हुई मेरे अंदर किसी के विषय में आज आज की मैं एक ही दिन की बात कर रहा हूँ आज कैसा कुछ हुआ ये सब रात को रिपोर्ट हो सकती है पूरे दिन में क्या किया और अच्छे विचार भी, भी क्या कुछ है किसी के बारे में ये सब चीजें थोड़ी हमको ट्रेक पर रखेगी कहने का तात्पर्य कि हम जो कर रहे हैं तो इसकी आदत पड़ जाए कि हम जो क्या कर रहे हैं वो चिंतन रहे अच्छा तो क्या हम उसको सुधार पाते हैं नहीं तो ध्यान में नहीं रहता निकल जाता है राज्य में ज्यादा तो नहीं सो ठीक से सोया ना और मैंने काम तो ठीक से किया ना आज भगवान की सेवा में आलसी बन नहीं किया ना और मेरी साधन साधना ठीक चली आज और मेरी जो रोज की जो ड्यूटीज है सब वो मैंने ठीक से की और ये चीज जो है चार नींद सेवा साधना और रोज के जो कार्य रोज के कार्य मतलब जो स्नान करना इत्यादि थि, स्नान करना बीना थि, तो इन सब में मेरा आज कितना कितना समय गया सोने में सात घंटे के सेवा में तीन घंटे साधना में तीन घंटे नहाने धोने खाने पीने में बारह घंटे क्या क्या जला है वो रोज थोड़ा सोचना चाहिए ताकि आइडिया रहे कभी कुछ बढ़ जा रहा है घट जा रहा है फिर स्त्रियों के लिए क्या मैंने अपने पति को प्रसन्न किया और उनको अप्रसन्न तो नहीं किया ये विषय में सोचना चाहिए रोज एक बार पुरुषों को आज मैंने गुरु को प्रश्न किया क्या प्रसन्न तो नहीं किया सोचना और मेरी जो मेरा जो कर्तव्य है उसमें मैं आज कोई जगह पर चूक तो नहीं गया ना कर्तव्य करने में और क्या मैंने आज गायों को देखा हमारे लिए यहाँ पे सिटी वालों के लिए क्या मैंने आज गायों को देखा और क्या मैंने आज प्रभुपात की पुस्तक पढ़ी थोड़ी भी पढ़ी तो कितनी पढ़ी उसमें से कोई पॉइंट याद है फिर क्या मैंने आज किसी का ऋण लिया क्या मैंने आज किसी का ऋण लिया किसी से कुछ वस्तु उधार ले ली या तो किसी की सेवा ले ली आज तो मुझसे नहीं हो रहा था तो किसी से वो करवा लिया तो इसके पास मुझे ये कराना पड़ा था तो मैंने ये करवाया फिर इसके आ थी। इसके से से गई इतना आटा आया आया था मेरा बेटा आज उस पे जा करके खा के आया। ऐसे अलग अलग हजार चीज हो सकती है जिसमें हम ऋण लेते हैं दूसरों का तो वो चिंतन करना चाहिए हाँ ये है ताकि चुकाने की भी बुद्धि रहे फिर हम आज पूरे दिन में क्या गुरु के बारे में कुछ भी सोचे ये विचार होना चाहिए और भगवान के बारे में क्या कुछ भी सोचे सोचे तो कितनी बार सोचे क्या सोचे और मैंने आज भगवान से या गुरु से प्रार्थना की कि नहीं की क्योंकि हमको हमेशा प्रार्थना का मूड रखना है फॉर्मली तो कम से कम प्रार्थना की कि नहीं कि उसको मॉनिटर तो करना पड़ेगा आज मैं हर आज तो पूरा दिन निकल गया मैंने एक बार भी प्रार्थना भी नहीं की ऐसा नहीं हो गया फिर नाम में रुचि जीव की दया और वैष्णव सेवा ये तीन जो पिलर हैं भक्ति को आगे बढ़ाने के तो उसमें मेरी कितनी कितनी प्रगति हुई आज पहले से क्या मेरी नाम में रुचि बड़ी में दया बड़ी वैष्णव सेवा क्या मेरी बड़ी पहले घटी और मैं जो कार्य कर रहा हूं तो वो कार्य का शिल प्रभुपाद के मिशन में क्या योगदान है उसकी जो लिंक है उसका जो योग है उसको स्मरण करना रोज मैं ये ये कार्य कर रहा हूँ प्रभुपात के मिशन में और ये इस प्रकार से मिशन के साथ जुड़ा हुआ है जैसे जो गाय की सेवा कर रहे हैं तो प्रभुपात के मिशन के साथ किस प्रकार से वो जुड़ा हुआ है किस प्रकार से प्रभुपात के मिशन को आगे बढ़ाता है स्त्रिया अपना घर का कर्तव्य कर रही हैं तो वो किस प्रकार से तो प्रभुपात के मिशन के, के साथ जुड़ा हुआ है किस प्रकार से उसको आगे बढ़ा रहे हैं ये फॉर्मली एक बार चिंतन करना चाहिए दिन और मैंने क्या प्रणाम किए वैष्णव को वैष्णव को गुरु को आज मैंने प्रणाम किया ना सबको कहीं चूक तो नहीं गया ना इस प्रकार तो ये कुछ चीज़ें मैं सोच पाया था कुछ समय लेट करके लिखने के लिए बाकी इसमें आप अपनी भी चीजें कर सकते हैं ये इस प्रकार से कुछ लिस्ट बना के चलेंगे तो ये क्या है विधि बना करके हम चल रहे हैं कि हम जो चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं कृष्ण भवन अमित प्रबोधिनी में तो उसमें से कुछ मिस नहीं हो जाए तो उसका चेक लिस्ट है ये एक तरह से कि दिन में हम क्या क्या क्या क्या कर रहे हैं तो रोज उसकी रिपोर्टिंग रहेगी अपने आप को रिपोर्टिंग करनी। इस प्रकार से यदि हम जीवन में लाएंगे तो काफ़ी चांसेस है कि हम काफ़ी चीज़ें जो चूक जाती थी उसको हम अप्लाई कर पाएंगे जीवन में नियमित रूप से जिससे कि हमारी कृष्ण भवन में प्रगति बढ़ेगी अच्छी तरह से हो सकती है हरे कृष्ण यहाँ पे विराम देंगे परम पूज्य हमारे गुरु महाराज की जाए शिल प्रभुपाद की जाए